गए राजा महाराजा अब सब तू जामा गये राजा महाराजा अब सब तू जामा हरे हरे मिलके बजाओ सभी अमीर बनो गरीबी दूर करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो बंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो नमस्कार हमने एक बात कही के आज के अंक में आपका स्वागत है मैंने जैसा आपसे कहा था कि बंबई की यात्रा मेरे लिए बहुत रंग बिरंगी यादों को जगाने वाली और यू कहूं कि बहुत मनोरंजक और एक तरह से यादगार यात्रा रही इसलिए मैं आज भी अपनी बंबई यात्रा के बाकी अनुभवों और भावनाओं को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं पहली बात तो आपको यह बता दूं कि मैं कल बंबई से वापस आ गया कल मतलब शनिवार की रात में और इसलिए आज आपसे बात कर सकता हूं अब साहब मैंने आपको अपनी लोकल ट्रेन की यात्राओं के बारे में तो थोड़ा बहुत बताया अब मैं उसके बाद अपने उन अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि मेरे मन में अनेक विचारों को जन्म दे गए उनमें से पहला अनुभव था उस गंदगी को पुनः देखना देखिए मैं बंबई के निवासियों से एक क्षमा याचना के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि कुछ जगहों पर बेहिसाब सफाई हुई है मसलन मैंने प्रभा देवी के पास जो बीच देखी वहां पर टहलने लायक माहौल हो गया है यानी कि उस बीच पर पैदल चला जा सकता है जबकि मुझे याद है कि कुछ वर्षों पहले जब मैं बंबई में रहा करता था तब एक बार ऐसा अवसर आया है जबकि मैं गणपति विसर्जन के लिए उस बीच पर गया था और मेरा विश्वास करिए कि अपनी समस्त धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी मेरी यह हिम्मत न हुई कि मैं बीच के पास जाकर विसर्जन कर सकूं मैंने बहुत दूर से ही विसर्जन के लिए मूर्ति जो थी उन लोगों के हाथ में दे दी जो कि समुद्र के अंदर जाकर विसर्जित करते थे कारण यह था कि उस बीच पर गंदगी इतनी अधिक थी और वहां पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई परंतु इस बार मैं उस बीच पर जा सका मगर यह तो उसका एक सकारात्मक पक्ष है नकारात्मक पक्ष यह है कि जो गंदगी ट्रेन से चलने पर आपको देखने को मिलती है वो वास्तव में भयावह है मैंने अनेक स्टेशनों पर देखा जिसमें कि मैं नाम ले सकता हूं सायन चूनाभट्टी कोरला यहां पर मैंने देखा कि स्टेशनों पर बड़े बड़े पंप रखे हुए थे शायद वो इसलिए कि इन स्टेशनों पर जल जमाव यानी बरसात में पानी जमा हो जाता है तो उसे जल जमाव को हटाने के लिए वहां पर पंपों से पानी हटाया जाता है मगर पानी हटा के जाता कहां है क्योंकि जो नाले हैं वो गंदगी से बजबजा रहे हैं पूरे ट्रैक में 50 किलोमीटर की यात्रा में यानी कि मैं वीटी से कल्याण तक गया वीटी से उतर के पनवेल तक गया वहां पूरे रास्ते पटरियों के किनारे और जो बस्तियां हैं उनके बीच में सिर्फ सेलोफेन मतलब ए, ए, क्या बोलते हैं उसको प्लास्टिक की थैलियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ है मुझे लगता है कि हजारों टन गंदगी वहां पर इकट्ठी है मुझे पता नहीं कि कोई सामाजिक संस्था कभी इस बारे में सोचेगी मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं जिन्होंने कि कभी अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाया उस सफाई को करने के लिए परंतु शायद बीएमसी जो कि इतनी बड़ी इतनी रईस संस्था है या भारतीय रेल वो क्यों नहीं इस ओर ध्यान देते हैं मुझे नहीं मालूम क्या कारण है परंतु मैं यही कह सकता हूं कि उस गंदगी को देखकर आपके हृदय में जाने दीजिए दूसरी बात बंबई के लोगों का मदद करने का मदद करने की भावना यानी कि अगर आपने किसी व्यक्ति से कुछ पूछा और यदि वह व्यक्ति आपको समझता है कि आप ठीक व्यक्ति हैं तो वो अगर उसको जानकारी होगी तो आपको समझाने की पूरी कोशिश करता है और अगर उसको नहीं पता होता तो इधर उधर पूछकर आपको बताने का प्रयास करता है इसका उदाहरण आपको बताता हूं मैंने थाने स्टेशन पर किसी व्यक्ति से पूछा कि मुझे फलानी जगह ऑटो से जाना थे उस वो व्यक्ति बंबई का तो था परंतु उसको शायद पता नहीं था उसने तुरंत किसी और व्यक्ति से पूछा कि भाई इनको फलानी जगह जाना है तो वो ऑटो कहां मिलेगा इसका जवाब वो मुझे ये भी दे सकता था कि मुझे नहीं पता आगे पूछो परंतु उसने ऐसा किया नहीं उसने मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की मैं इसके लिए बंबई के लोगों का बंबई के निवासियों की भावना का बहुत सम्मान करता हूं आभारी हूं मैं इस बात के लिए कि वहां पर हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से श्रेष्ठतम व्यवहार करने की कोशिश की विशेषकर शायद इसलिए क्योंकि एक तो मेरे सफेद बाल थे दूसरा पूछते समय मैं कुछ सज्जनता शायद ज्यादा ही दिखाता था तीसरा सवाल बंबई शहर में लोगों के पास डिस्टेंस का यानी दूरी का अंदाजा नहीं है इसलिए जहां पर उनको दूरी बतानी होती है वहां पर वो कहते हैं बस थोड़ा सा आगे चले जाइए भाई मेरे ये थोड़ा सा आगे बहुत खतरनाक है कोई कहता है बाजू में चले जाइए कोई कहता है पांच मिनट की वॉक है मुझे नहीं मालूम कि वो किसकी वॉक है वो शायद मेरे क्या मैं कह सकता हूं कि वो छत्तीस फुट लंबे रावण की वॉक होगी या वो बाजू जो है वो कुंभकर्ण का बाजू होगा जो शायद एक किलोमीटर लंबा होता हो मगर ये बहुत संदेहास्पद है मैं आपको बताऊं मैंने प्रभा देवी स्टेशन के पास किसी से पूछा कि भाई मुझे सिद्धि विनायक मंदिर जाना है आपको बता दूं अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो शायद प्रभा देवी स्टेशन से सिद्धि विनायक मंदिर आपको एक या डेढ़ किलोमीटर के अंदर दिखाई पड़ जाएगा तो यह एक डेढ़ किलोमीटर गूगल मैप पर देखने में एक डेढ़ किलोमीटर लगता है और शायद 10 या 12 मिनट की वॉक दिखाता है मगर हमारे जैसे व्यक्ति के लिए जिसका वजन अट्ठासी किलो हो उम्र अड़सठ साल हो उसके लिए यह एक किलोमीटर चलना बड़ा दिक्कत तलब काम हो जाता है कभी कभी वो भी तब जब उसने दोपहर में खाना खा लिया हो और उसके बाद एक घंटा ट्रेन में सोता हुआ आया हो अब साहब फिर आपको बता रहा हूं ये बंबई शहर की ही विशेषता है कि मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे वहां जाने के लिए टैक्सी मिलेगी उसने कहा साहब इतनी कम दूर के लिए टैक्सी क्या लीजिएगा टैक्सी वाला न मालूम आपको कहां घुमाकर ले जाएगा आप यहां गली से सीधे चले जाइए दस मिनट में पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से उसने समय का अंदाजा तो सही बताया था मगर उसने मेरी ओर शायद तवज्जो नहीं दिया था तो साहब यह भी एक खास बात है बंबई की अब उसके बाद एक आपको और मनोरंजक बात बताता हूं बंबई शहर में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करने में व्यस्त होता है यानी कोई व्यक्ति आपको एक काम करता हुआ नहीं नजर आएगा जिसको हम लोग मल्टीटास्किंग कह सकते हैं यानी अगर वो चल रहा होगा तो गाना सुनता जा रहा होगा बैठा होगा तो फोन पर बात कर रहा होगा ट्रेन में जा रहा होगा तो किसी से या तो बात कर रहा होगा या कुछ समझा रहा हो होगा या संभव है कि शायद झगड़ भी रहा हो कहीं पर कोई आपको मूंगफली सींगदाना खाता हुआ मिल जाएगा कहीं पर कोई व्यक्ति सिंगदाना भी खा रहा होगा और सिगरेट भी पी रहा होगा मसलन ये कि बंबई में एक यूनिट काम नहीं होता है जब भी होता है तो वो यूनिट्स के पेयर्स में होता है साहब यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है मुझे याद आता है कि मैं भी जब बंबई में रहा करता था तो ट्रेन की यात्रा के साथ साथ पढ़ाई भी करता था पढ़ाई मतलब किताब की पढ़ाई वो तो बाद के दिनों में ये होने लगा कि किताब की पढ़ाई के अलावा सोने का काम करने लगा सोना मतलब गोल्ड नहीं सोना मतलब स्लीप वाला सोना तो साहब अब सवाल ये उठता है कि बंबई वालों की इतनी खूबियां तो मैंने आपको बताई अब एक आपको वहां की विशेषता बताता हूं जो हाल फिलहाल की है वो ये कि वहां पर पहले कभी टैक्सी वाले या ऑटो वाले अगर कोई बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ना हो तो कभी कहीं जाने को मना नहीं करते थे आप सीधे टैक्सी का दरवाजा खोलकर बैठ जाइए और आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते थे यानी काली पीली टैक्सी की बात कर रहा हूं मैं और कोई भी व्यक्ति भाड़े से एक रुपया भी ज्यादा नहीं लेता था यदि उसको लौटाना होता था तो वो आपको गिन करके सिक्कों में लौटाता था अबकी बार की यात्रा में मैंने पाया कि टैक्सियां मना करने लगी है। मैं उधर नहीं जा रहा हूं यह कुछ अन्य शहरों का तो मेरा अनुभव था परंतु बंबई शहर में यह मेरा पहला अनुभव था हाँ ये भी आपको बता सकता हूं ऊबर और ओला का कैंसिलेशन इतना कॉमन हो गया है कि अब यदि आपको कोई आवश्यक काम करना हो मसलन आपको कहीं ट्रेन पकड़नी हो कहीं हवाई जहाज से यात्रा करनी हो यानी आपको कहीं समय से पहुंचना हो तो आप ओला और ऊबर की ओ सॉरी ओला और ऊबर की उम्मीद ही छोड़ दीजिए आपको उसमें तो नहीं जगह मिलेगी काली पीली टैक्सियों में भी मैंने तो यह पाया कि अगर आप चार टैक्सियों से पूछेंगे तो उसमें से कम से कम एक अवश्य मना करेगी साहब यह नई बात है यह मैंने पहले नहीं अनुभव किया था हां अब आपको एक और मजे की बात बताता हूं वो है कि बंबई शहर में हमेशा से लाइन का कल्चर स्थापित रहा है पूरे विश्व में संभवतः बंबई ही एकमात्र शहर है जहां पर कि लिफ्ट पर चढ़ने के लिए भी लोग लाइन लगाते हमने कई मित्रों से पूछा है जो कि देश विदेश में घूम चुके हैं किसी ने आज तक किसी भी शहर में लिफ्ट पर चढ़ने के लिए लाइन का जिक्र नहीं किया है और बंबई शहर में यह एक बहुत ही आम घटना है हम साहब आश्चर्यचकित तब हुए जबकि की हमने कीर्ति कॉलेज यानी प्रभा देवी पे एक वड़ा पाव के ठेले पर देने के ढाई बजे यानी लंच टाइम समाप्त होने के बाद वड़ा पाव खरीदने वालों की लाइन लगी देखी और उस लाइन में ज्यादा नहीं पचपन आदमी थे कड़ाके की धूप उनके सिर पर पड़ रही थी मगर वो वड़ा पाव खाने के लिए लाइन लगाए खड़े थे मुझे लगता है कि वो खाने के बाद वड़ा पाव खाने जा रहे थे साहब मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी वहां पर वड़ा पाव लेने की क्योंकि पचपन आदमियों के पीछे धूप में लाइन में खड़ा होकर वड़ा पाव खाने की हिम्मत नहीं थी मगर कहा यह जाता है कि कीर्ति कॉलेज का वड़ा पाव बहुत ही मशहूर है और वड़ा पाव वाले के बच्चे संभवतः इंग्लैंड में पढ़ते हैं पढ़ते ही होंगे अभी वो इंग्लैंड में क्या कहीं भी पढ़ सकते हैं हो सकता है चंद्रमा पर यदि कोई अच्छा कॉलेज होता तो शायद वहां भी पढ़ लेते बंबई शहर में ही डेढ़ सौ रुपए की पेस्ट्री भी देखी और आठ रुपए का वड़ा पाव भी देखा साहब अच्छा लगा देखिए वड़ा पाव तो खाया पेस्ट्री का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में कुछ कहूंगा तो आप में से कई लोग जो है वो मेरे कोलेस्ट्रॉल और इसका जिक्र भी करने लगेंगे अब एक और मुद्दा वहां पर वो ये कि वहां पर कोई किसी से बात नहीं करता पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता ट्रेन में बगल वाला आपसे बात नहीं करता बस बात कौन करता है वो है टैक्सी ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर को अगर आप मौका दे दीजिए तो साहब वो सारी बातें आपसे करने लगेगा अपना गांव नाम तो पहले ही बता देगा उसके अलावा आपसे भी सारी जानकारी एकत्रित कर लेगा मुझे पता नहीं उस जानकारी को एकत्र करके वो उसका क्या सीआरएम करता है मगर वो जानकारी एकत्र करने में कभी पीछे नहीं रहता आपको एक बात और बताएं यहां पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो बंबई के मूल निवासी हैं वो बात ज्यादा नहीं करने में विश्वास रखते हैं मगर जो बाहर से आए हुए यानी प्रवासी जो बंबई में रह रहे हैं उत्तर प्रदेश से बिहार से या अन्य जगहों से जो आए हैं वो बात करने में विश्वास रखते हैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं हम अपने एक गुरु से मिलने आ, बहुत दूर यानी कि समझ लीजिए नवी मुंबई के आगे खारघर नाम के क्षेत्र में गए उस खारघर में जब हम पहुंचे तो हम उनके बिल्डिंग में तो पहुंच गए मगर अब वो बिल्डिंग के ए ब्लॉक में रहते थे या बी ब्लॉक में ये हमें पक्का नहीं पता हो पाया तो हमने नीचे कोई सज्जन थे बैठे हुए वो गार्ड तो नहीं थे मगर गार्ड जैसे लग रहे थे उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे स्पष्ट किया पहले कि वो फलाने साहब जो फलानी जगह के रहने वाले हैं हमने कहा जी साहब बोले और उनके इतने बच्चे हैं मैंने कहा जी साहब और उनके बच्चे बाहर रहते हैं कहा जी साहब और एक बच्चा अभी आया हुआ है मैंने कहा साहब ये तो पता नहीं बोले हां तो आप बी ब्लॉक में चले जाइए फिर मैंने पूछा कि भाई मैं ये मकान नंबर है ये आप ये मकान नंबर ठीक है बोले नहीं नहीं आपको एक माला ऊपर जा रहे हैं आप एक माला नीचे रहिए एक माला मीन्स एक फ्लोर नीचे मैं कुछ वन वन जीरो कुछ बोल रहा था वो बोले नहीं वन जीरो जीरो ऐसा कुछ है मैं बताना सिर्फ यह चाहता हूं कि यदि लोग चाहते हैं तो बंबई शहर में वो ग्रामीण मानसिकता भी मौजूद है जहां पर कि दूसरे व्यक्ति के बारे में समस्त जानकारियां लोगों के पास उपलब्ध हैं पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है परंतु बात तो है अब इसके बाद आपको बता दूं कि मैंने बंबई में बहुत साल गुजारे हैं मैं शायद आपसे पहले भी बता चुका हूं और मैंने बंबई के वर्क कल्चर के बारे में भी आपसे अभी हाल फिलहाल में ही बात की थी मैंने आपसे यह भी बताया है कि मैं हमेशा से बंबई शहर में रहना चाहता था और मैं इतफाकन चुकी उतने धन की व्यवस्था नहीं हो सकी तो इसलिए बंबई में मकान नहीं लिया बंबई के इतर मकान लिया है और वहां रहता हूं परंतु इस बार जाने पर जबकि मैंने कुछ आठ दस दिन बंबई शहर में गुजारे मुझे यह समझ में आया कि नहीं यार क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बंबई में काम करने वालों के लिए है वह क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारे जैसे बेकाम लोग हैं उनके लिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है जैसे जैसे आपके शरीर की शक्ति कम होती है वैसे वैसे बंबई शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना कठिन और कठिनतर होता चला जाता है मसलन क्षमा कीजिएगा मसलन आपको बंबई शहर में यदि रहना है तो वहां पर कुछ कंपलसरी वॉकिंग एसेंशियल है बिना उस वॉकिंग के आपका काम नहीं चलेगा यानी मसलन रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के बस स्टैंड तक आना या ऑटो स्टैंड तक आना अपने घर से निकलकर बस स्टैंड तक जाना या ऑटो स्टैंड या टैक्सी स्टैंड तक जाना स्टेशन पर या किसी मोहल्ले में किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी कि एक ही नाम के बस अड्डे अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए यदि आप देखते हैं तो वो तकरीबन आधा से एक किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हो सकते हैं मसलन सिद्धि विनायक से किसी एक जगह जाने के लिए आपको यदि बस पकड़नी है तो वो एक ओर होगा मंदिर के और यदि आपको दूसरी जगह जाने के लिए बस पकड़नी है तो वह दूसरी ओर होगा और इन दोनों के बीच की दूरी कम से कम आधा से पौना किलोमीटर होगी तो भैया यह मजबूरी की वॉक बंबई की गर्मी में कभी कभी बहुत कष्टदायक हो जाती है तो मैं कह ये रहा था मेरा मुद्दा यह था कि यदि आपकी शारीरिक क्षमताएं कम हो जाएं, तो इस नगर में आपके लिए स्थान नहीं के बराबर है मैं जहां गया था वहां पर उनकी वृद्ध माता को अपने दांत की तकलीफ के लिए एक डेंटिस्ट महोदय के पास जाना था डेंटिस्ट महोदय उनकी बिल्डिंग के पीछे थे परंतु वहां जाने के लिए कम से कम 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था उस 400 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने का तरीका क्या था उसका तरीका सिर्फ एक था कि भाई या तो आप उनको कार में बैठाकर ले जाइए या पैदल चलाकर ले जाइए किसी वृद्ध महिला के लिए 400 मीटर पैदल चलना तो मेरे ख्याल से माउंट एवरेस्ट के वो जो तली वाला होता है कैंप वहां तक पहुंचने जैसा कठिन था बहुत मुश्किल से हम उन लोग को उनको वहां तक ले जा पाए और हम उनको यह तो नहीं ही कन्विंस कर पाए कि भाई आपके लिए हम व्हीलचेयर का इंतजाम कर दें और उस पर ले जाएं उन्होंने कहा कि मैं इतनी अक्षम नहीं हूं मगर मैं इतनी सक्षम भी नहीं हूं कि पैदल जाऊं तो अब सवाल यह है कि टैक्सी वाला उतने कम डिस्टेंस के लिए जाने को तैयार नहीं था और हमारे पास उसके अलावा कोई तरीका नहीं था कि डेंटिस्ट के पास ले जाए तो अब क्या करें खैर कुछ ना कुछ इंतजाम किया लेकर गए परंतु यह समस्या मुझे इस बात को आश्वस्त करती रही कि बहुत अच्छा निर्णय लिया मैंने कि वृद्धावस्था में बंबई शहर में रहना कोई बहुत अकलमंदी का निर्णय नहीं है विशेषकर तब जबकि आपकी अक्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और आपके मीन्स सीमित हूं दूसरी बात मैंने प्रोफेशनलिज्म की बात बार बार किया है यहां पर मैं फिर एक प्रोफेशनलिज्म का उदाहरण दूंगा कि मैं ये दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के यहां गया प्रभादेवी क्षेत्र का डॉक्टर था बहुत ही ए, मतलब महंगा या कीमती कहना चाहिए मुझे मगर बेहतरीन सफाई बेहतरीन उपकरण और बेहतरीन व्यवहार हमें पता नहीं था हम चूंकि उसके क्लिनिक में गए तो बाहर जो रिसेप्शन एरिया था हम उसमें बैठ गए जाकर के और हमने अपनी चप्पलें वहां पर उतार दी हमको यह मालूम था कि क्लिनिक के अंदर शायद चप्पल पहनकर नहीं जा सकते हैं तो हमने अपनी चप्पलें उतार दी उस रिसेप्शन एरिया में चप्पलें रखने का एक विशेष क्षेत्र था हमें पता नहीं चला हमने ध्यान से देखा नहीं शायद जो रिसेप्शनिस्ट महिला बैठी थी यहां पर फिर सफेद बाल काम आ गए साहब रिसेप्शन पर एक महिला बैठी हुई थी वह आई और उन्होंने चप्पलों की तरफ इशारा करके कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं इनको उठाकर वहां रख दूं हम बेहद शर्मिंदा हो गए हमने कहा कि आप चप्पलों की ओर हाथ भी मत बढ़ाइएगा मैं वहां रख देता हूं यदि वो चाहती तो मुझसे स्पष्ट कह सकती थी कि अपनी चप्पलें वहां रख दीजिए परंतु सदव्यवहार सफेद बालों का सम्मान और शायद ये वहां का कल्चर जिसके चलते उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं उस डॉक्टर की प्रशंसा करना चाहूंगा जिसने कि काम करते करते जितनी बार बीच में ब्रेक लिया उसने बाहर आकर हमें सूचित किया कि आपका पेशेंट ठीक है मैं मतलब इसकी आवश्यकता नहीं थी मगर शायद यह प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा था या शायद यह उस ज्यादा फीस के बदले में मुझे सर्विस ऑफर की जा रही थी सवाल यह है कि सर्विस तो थी मैं यहीं पर एक और सर्विस के बारे में बताना चाहूंगा हम एक मित्र के घर गए उनके यहां पर उनके पोते को यानी एक वर्ष के पोते को देखने के लिए उन्होंने एक महिला को काम पर रखा था जब उन्होंने बताया कि यह महिला हमसे इतने पैसे लेती हैं पूरे महीने के तो हमें लगा यार ये तो बहुत ज्यादा है तो हमने पूछा कि इनका कार्य का समय क्या है उसने बताया कि सुबह नौ बजे आती है शाम को छह बजे परंतु पिछले एक साल में नौ मिनट नहीं हुआ है यह नौ से पहले ही आ जाती है। और बच्चे को सा अधिकार संभालती है उसके कपड़े पहनने खाने पीने नहलाने धुलाने सबका ध्यान रखती है और हम लोगों को बच्चे के साथ में अच्छा व्यवहार करते रहने का यानी कि बच्चा अगर सो रहा है तो आप शोर नहीं कर सकते आप रेडियो नहीं बजा सकते टीवी नहीं चला सकते उसका नियंत्रण रखती है हम साहब वहां गए तो उन्होंने उन महिला ने अपने कार्य से आगे बढ़कर भी हमको खाना गर्म करके दिया जो कि उनके वर्क शेड्यूल में नहीं था अगेन प्रोफेशनलिज्म तो साहब ये हमारे बंबई के कुछ खट्टे मीठे अनुभव यात्रा समाप्त हो गई हम वापस आ गए और हमें तो जैसी बीमारी है बात करने की तो हमने कहा कि भाई सब दोस्तों को अपनी बंबई यात्रा के बारे में कुछ ना कुछ तो बता ही दें तो साहब आपको बताने भी आ गए तो भैया अब आज तो यही बंद करते हैं इसके बाद अगले हफ्ते फिर कुछ और बातें करेंगे हां मगर आप बातें करते रहिए और जैसा कि मैंने आपको बताया है ट्विटर पर हमारा हैंडल तो आपको याद होगा ना एट द रेट हमने एक बात कही एच यू एम एन ई के बी डबल ए टी के एच आई वहां पर हमसे बात कर सकते हैं और बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी आपने समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं धन्यवाद नमस्कार अब ना कोई हो कर का ना कोई पैसे वाला अब ना कोई हो कर का ना होकर पैसे वाला अरे, अरे।